भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन चित्त विप्रयुक्त जो धर्म न तो रूप धर्मों में और न चित्त के धर्मों में परिगणित हो उन्हें चित्त विप्रयुक्त धर्म कहते हैं इनकी संख्या चौदह है निर्वाण जीवन की एक वह स्थिति है जिसे अरहत लोग सत्य मार्ग के अनुसरण से प्राप्त करते हैं इसका कोई कारण नहीं है यह स्वतंत्र सत और नित्य है इसका चित्त और चैतिक से कोई भी संबंध नहीं है अभिधर्म कोश में इसे सोपधि शेष निर्वाण धातु की प्राप्ति कहा गया है यह ज्ञान का आधार है यह एक है सभी भेद इसमें विलीन हो जाते हैं अतएव कहा गया है निर्वाणम शांतम यह आकाश की तरह अनंत अपरिमित तथा अनिर्वचनीय है यह भावरूप है मग्ग के अनुसरण करने से शास्त्र व धर्मों का नाश होने पर इसकी प्राप्ति होती है सभी वादियों ने इसे एक प्रकार से असंस्कृत धर्म में ही अंतर्भूत कर लिया है प्रमाण जिसके द्वारा सम्यक ज्ञान होता है वैभाषिक लोग उसे प्रमाण कहते हैं वे दो प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान वस्तुतः इन दोनों प्रमाणों को ही सम्यक ज्ञान कहा गया है और सम्यक ज्ञान से ही सभी पुरुषार्थों की सिद्धि होती है प्रत्यक्ष कल्पना तथा भ्रांति से रहित ज्ञान प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष ज्ञान चार प्रकार का होता है पहला इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान दूसरा मनोविज्ञान इंद्रिय ज्ञान के विषय के अनंतर विषय के सहकारी तथा समानंतर प्रत्यय रूप इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अतएव विषय और विज्ञान इन दोनों से मनोविज्ञान उत्पन्न होता है तीसरा आत्मसंवेदन चित्त और चैतिक धर्मों का सुख-दुख आदि का अपने स्वरूप में प्रकट होना यह आत्मा आत्मसाक्षात्कारी, निर्विकल्प तथा अभ्रांत ज्ञान है तथा चौथा योग ज्ञान प्रण प्रमाणों के द्वारा दृष्ट अर्थात सद्भुत अर्थ का चरम सीमा तक ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय स्वलक्षण है अर्थात जिस विषय के सानिध्य एवं असानिध्य से ज्ञान के प्रतिभास में भेद हो वही स्वलक्षण है और वही प्रत्यक्ष का विषय है वही परमार्थ सत है क्योंकि उसी के द्वारा वस्तु में अर्थ क्रिया की सामर्थ्य है अनुमान के भेद अनुमान दो प्रकार का है स्वार्थ तथा परार्थ स्वार्थानुमान में लिंग हेतु अनुमेय में रहता है जैसे पर्वत में वन ही है इस अनुमान वाक्य में वन ही अनुमेय है सपक्ष में रहता है रसोई घर सपक्ष है और विपक्ष में नहीं रहता है जलाशय विपक्ष है हेतु के इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए वह स्वार्थानुमान कहा जाता है इसलिए धर्म कीर्ति ने कहा है तत्र स्वार्थ त्रिरूपालिंगाद्य अनुमेय ज्ञानम तदनुमानम अर्थात अनुमेय में त्रिरूप लिंग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं ध्यान में रखना चाहिए कि ज्ञान को स्वार्थानुमान और कथन को पर परार्थानुमान कहा गया है परार्थानुमान में वाक्यों के अर्थात अवयवों के द्वारा दूसरों को अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान कराया जाता है अर्थात त्रिरूपलिंग का कहना परार्थानुमान है जैसा धर्म ने कहा है वचनों के द्वारा त्रिपलिंग के कथन को परार्थानुमान कहते हैं ये तीनों रूप ये हैं अनुपलब्धि स्वभाव कार्य पहला अनुपलब्धि किसी वस्तु का मिलना उपलब्धि और न मिलना अनुपलब्धि है जैसे किसी एक विशेष स्थान में घट नहीं है क्योंकि घट के के लक्षण प्राप्त होने पर भी उसकी वहां है, यहां हेतु के कथन के द्वारा अनुमान किया गया है दूसरा स्वभाव जो पदार्थ अपने हेतु की अपेक्षा कर ही विद्यमान होता है और हेतु सत्ता से भिन्न अन्य किसी हेतु की अपेक्षा नहीं रखता वह स्वसत्ता मातृभावी साध्य है उस स्वसत्ता मातृभावी साध्य में जो हेतु है वही स्वभाव हेतु कहा जाता है जैसा धर्म कीर्ति ने कहा है स्वभावतः स्वसत्ता मात्रभाविनी साध्य धर्मे हेतु हो जैसे यह वृक्ष है क्योंकि यह संस्पा शीशम है यहाँ शिष्पा होने के ही कारण यह वृक्ष है तीसरा कार्य साध्य के कार्य को देखकर उस साध्य की उपलब्धि का अनुमान करना जैसे यहाँ अग्नि है क्योंकि यहाँ धुआं है यहाँ धुआं कार्य है इससे अग्नि रूप साध्य का अनुमान होता है। इन तीनों प्रकार के हेतुओं में स्वभाव और कार्य वस्तु के साधन हैं, अर्थात वस्तु की उपस्थिति को बताते हैं और अनुपलब्धि प्रतिषेध का निरूपण करती है स्वभाव से प्रतिबद्ध होने पर ही साधन रूप अर्थ साध्य रूप अर्थ का निरूपण करता है अतएव इन तीनों के अतिरिक्त साध्य को सिद्ध करने वाला हेतु नहीं है परार्थानुमान को के दो भेद हैं साध्यर्थवत और वैध्यमत इन दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं है भेद है केवल प्रयोग में